एव न सो अवयजनमी मन सू अवयजनमस पितृकृत अवयजनमसी आत्मतु अवयजनमसीन सहन सवयजनमसी यंस विद्वस छा अविद्वान तस्य सर्वस्य तर्वसो अवयजनमसी देवकृतस्य देवों के द्वारा किए हुए जो पाप हैं, उनको अवयजनमसी छुड़ाने वाले हटाने वाले नष्ट करने वाले आप हैं मनुष्य कृत से मनुष्यों के द्वारा जो किए गए पाप हैं, उनको छुड़ाने वाले आप हैं पितरीकृत से जो विद्वान लोगों के द्वारा किए गए पाप हैं, उनको छुड़ाने वाले आप हैं। आत्मकृत सामान्य जीवों के द्वारा जो किए गए पाप हैं, उनको हटाने वाले हैं एनस एनसो अविद्या आदि के कारण जो पाप होते हैं पापों से जो पाप होते हैं उनको हटाने वाले आप हैं जो पाप मैंने सामान्यों ने अविद्वानों ने या विद्वानों ने किए हैं उन सभी पापों को हटाने वाले आप हैं तो मंत्र में ईश्वर को सब प्रकार के पापों को छुड़ाने वाला कहा है शिवों के द्वारा अर्थात जो विद्वान व्यक्ति हैं अथवा मन इंद्रिय आदि के कारण जो पाप होते हैं वृष्टि वायु आदि जो भी ले सकते हैं इन भौतिक पदार्थों के कारण भी जो पाप होते हैं इन सभी के छुड़ाने वाले साधारण मनुष्य जो हैं सामान्य स्तर के लोग इनसे जो पाप होते हैं ज्ञानी विज्ञानी जो भौतिक विज्ञान आदि के जानने वाले होते हैं लोग जिनको कहते हैं यहां पर ईश्वर किस प्रकार से पापों का छुड़ाने वाला है व्यक्ति सीधा सीधा पाप कर रहा है तो एक जो सिद्धांत है कि किसी का हाथ ईश्वर नहीं पकड़ता है तो कितना ही पाप कोई कर रहा है उसको तो पकड़ेगा नहीं हाथ पुनर दूसरी बात यह भी कहा कही जा रही है कि पापों को छुड़ाता है वो। तो इसमें अब यही होगा कि कालांतर में छुड़ाएगा या पहले छुड़ाएगा पाप करने के बाद वर्तमान तो में जो पाप करने जा रहा है वो यानी समय सीधा सीधा वो नहीं रोकता है रोकेगा लेकिन अभी पाप करने से एक क्षण पहले भी रोकेगा वो टोकेगा रोकने का मतलब यहाँ टोकना है बस भय शंका लज्जा आदि के माध्यम से उसको पहली बात तो इतनी करेगा कि अनुभूति कराएगा कि ये उचित नहीं है इस रूप में पाप का रोकने वाला है ये तो सक्रिय स्थिति है ईश्वर की सीधे सीधे पापी के साथ यानी संबद्ध होकर के प्रतिषेध करने की है तो पापों को रोकने की ईश्वर की साथ होकर के यही एक ही स्थिति है बस शेष स्थितियां हैं अब वो न्याय से करेगा दंड से करेगा एक तो यह है कि पहले पाप क्या है और पुण्य क्या है न्याय क्या है अन्याय क्या, क्या, क्या है इसका वो निर्धारण करता है ईश्वर मा धर्म का निर्धारण ईश्वर के द्वारा ही संभव है मनुष्यों के द्वारा जीवों के द्वारा नहीं है क्योंकि धर्म का मतलब होता है एक ऐसी सामूहिक व्यवस्था सार्वजनिक सार्वकालिक और यानी जितने भी हैं सभी को लेकर के एक समन्वयात्मक जो व्यवस्था है ना उसका ही नाम धर्म है जैसे इतने लोग हम सब यहां बैठे हुए हैं तो इन सभी को लेकर के आधार पर कोई एक नियम बनाया जाएगा वो नियम क्या होगा धर्म होगा वो। उसके विरुद्ध चलेंगे तो अब अधर्म हो जाएगा कारण से व्यक्तिगत भी धर्म होंगे सामाजिक धर्म होंगे राष्ट्रीय धर्म होंगे लेकिन एक होता है विश्वव्यापी प्राणी मात्र को आधार करके एक नियम होता है तो अंतिम धर्म वही है जिसको कहते हैं मनुष्यता या अन्य कुछ मानवता कहते हैं तो वो और कुछ नहीं हो, पूर्वा पर जितने भी जीव हैं, तो इन जीवों के एक समन्वयात्मक कर्म क्या हो सकता है वही धर्म कहलाएगा अंतिम क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं है एक पृथक रूप से जो कि पाप है जितने भी कर्म होते हैं अब देखेंगे कहीं पुण्य होता है कहीं पाप बन जाता है जिसको कह रहे हैं चोरी करना चोरी करने में सामान उठाना ही तो होता है ना और क्या होता है वो एक जगह रखा हुआ है सामान वो उठा लिया दूसरे ने तो दूसरी जगह है कि अब घर में है जैसे बिना पूछ के तो ले ही लेते हैं पर चोरी तो नहीं मानी जाती है वो कहीं देने वाला व्यक्ति के नियम से कहें कि वो नहीं चाहता है और उसकी वस्तु को ले लेना वो चोरी है पर कहीं ऐसा होता है कि अपने को पता ही नहीं चलता है कि उसको देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था वो ले लेता है तो कहता है ठीक अच्छा किया ले लिया तुमने मित्र साथी आदि के साथ कभी होता है ना कि कोई सामान छूट गया उसका वो ले जाना था वो यात्रा में वो नहीं ले गया अब हम उठा के ले चले जाते हैं उसको फिर दे देते हैं कहता है अच्छा मैं तो भूल गया था आप ले आए तो अच्छा किया वो सामान ना तो उसे पूछ के लिए थे हम ना अपना था वो कुछ था फिर भी ले तो लिया था ना उठा लिया था तो क्रिया जैसे कहेंगे वो अविस्तनी बनता है तो सामान का केवल उठाना उठाना इधर ये कोई नहीं चोरी है वस्तुतः चोरी क्या है उस व्यक्ति के दुख का कारण जब बनेगा तो जब पाप वही कर्म होंगे जो किसी के लिए दुख के कारण बनते हैं अन्यायपूर्वक मतलब अन्याय मतलब पूर्वक क्योंकि तो दुख भी तो देना ही पड़ता है अपना से अपना व्यक्ति को भी दुख देना पड़ता है और पढ़ाई को भी दुख देना पड़ता है माँ बाप अपने बच्चे को छोटे बच्चे को भी तो दुख देते हैं उसको नहाना अच्छा नहीं लगता है उठना नहीं अच्छा लगता है वो दूध पीना चाहता है वो अधिक पी जाना चाहता है तो हर जगह दुख तो उसको दिया ही जाता है तो वो पाप तो नहीं होता है तो ऐसे ही मारना पीटना ऐसा कोई कर्म नहीं है अर्थात जीवन से भी हटाया जाता है फांसी दे देते हैं सरकार देती है कोई भी देता है तो जीवन से मारना ही होता है ना इसमें भी तो लेकिन वो भी पाप नहीं है दुख भी होता है उसमें सब कुछ होता है लेकिन फिर भी पाप नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा यानी कोई भी ऐसा व्यक्तिगत विरुद्ध कर्म नहीं है इतने मात्र से पाप नहीं होता है पाप उस स्थिति में देखकर माना जाता है कि कोई भी एक असमन्वय की स्थिति को उत्पन्न करता है जो कर्म जहां कहीं पर भी एक सामान्य व्यवस्था बनी हुई अब उसका कोई भी उल्लंघन करेगा अब वो पाप हो जाएगा छोटी सी चीज है किसी की रखी हुई है लेकिन अगर हम उसको इस दृष्टि से भी देख लेते हैं कि ये मेरी हो जानी चाहिए थी इसके पास क्यों है अगर ये मन में भी करते हैं तो भी अब ये पाप है तो ये पाप इसलिए है कि ये अव्यवस्थित स्थिति है किसी की दूसरे व्यक्ति चाहना कर जाना अनिवार्य रूप से ले लेने की इससे क्या होगी सारी की सारी अव्यवस्था हो जाएगी उत्पन्न कोई भी किसी का लेने जब लग जाएगा तो कहीं कोई चीज रह ही नहीं पाएगी तो इस कारण से जो अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने वाले जितने भी कर्म होंगे कहीं पर भी होंगे वो सभी के सभी वही पाप होंगे लेने में देने में जहां कहीं भी एक ऐसी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करने वाला कर्म जो आगे कई चीजें अव्यवस्थित हो जाएगी जिसके आधार पर जाकर के तो ऐसा जो भी कर्म होगा वो चाहे छोटा कर्म है चाहे बड़ा कर्म है वो पाप होगा ऐसा कोई कर्म जिससे कि अव्यवस्था उत्पन्न होने वाली है छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर किसी से भी होगी एक अनियत स्थिति उत्पन्न हो जाएगी उससे और वो दुख का कारण बनेगी स्थिति तो अब वो कर्म क्या हो जाएगा पाप हो जाएगा मन से भी अगर ऐसा करते हैं अनियत स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं किसी के प्रति जो नहीं चाहता है वो व्यक्ति ऐसा हो भी लेकिन आप उसको करने जाएंगे करेंगे और दुख होगा उसको सुख नहीं मिलेगा परिणाम में तो अब वो पाप मनस के हो जाएगा वाणी से किसी के ऊपर आप आघात करते हैं या बुरा उसको बताते हैं लेकिन वो उसको सहन करने की स्थिति में अभी नहीं है तो अब क्या होगा वो भी पाप हो जाएगा क्योंकि कोई भी किसी को कुछ भी कह दे कभी भी ये नियम नहीं होता है अच्छा कर्म किसी को कहना है तो अधिकार पूर्वक कहा जाता है यानी आप उसको कुछ कहने जा रहे हैं जिसकी कुछ आप सुरक्षा उसको सेवा देने एक पक्ष में देने में समर्थ हैं तब दूसरी तरफ कर सकते हैं हानि उसकी आप किसी को डांट तब सकते हैं जब कोई गुण सिखा सकते हैं उसको आप गुण सिखाने के अधिकारी नहीं है तो डांटने के भी नहीं होंगे ऐसे होता है कि किसी भी आदर्श की रक्षा करने के लिए कोई किसी को डांटता है लेकिन वो व्यक्ति स्वयं आदर्श वाला होता है स्वयं किसी व्यक्ति ने अच्छे आचरण का आदर्श का पालन कर रखा है अब उसको दूसरे को डांटने का अधिकार हो जाता है अपने आप हो जाता है क्योंकि वो उस गुण की रक्षा कर रहा है सामने वाला व्यक्ति उस गुण का हनन कर रहा है और ये उसकी रक्षा कर रहा है तो इसका अब दायित्व बन जाता है वो डांटेगा चाहे अपना हो चाहे पराया हो कोई भी हो वहां अब ये पुण्य हो जाता है तो ऐसे ऐसे ही होगा किसी को लेना है देना है मारना है पीटना है अगर किसी को हम खिला रहे हैं तो उसको पीट सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं और फिर पीटने लग जाए अब ये पाप हो जाएगा कुछ भी नहीं देते हैं उससे और लेना शुरू कर देते हैं अब ये पाप हो जाता है लेकिन दे करके लेते हैं तो पाप नहीं बनेगा तो ऐसे हर जगह कहीं पर भी समन्वय होगा मित्र में साथी में घर में परिवार में जहां भी हम जुड़े होते हैं एक दूसरे का सुख एक दूसरे से संबद्ध होता है वहां वो उसके लिए कुछ करता है वो उसके लिए कुछ करता है तो वहां हम लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं इसलिए उसका समय लेने के लिए भी रहते हैं हम हमको वहां अधिकार हो जाता है ले लेते हैं वहां। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा फिर जहां जहां भी हम अव्यवस्थित कर देंगे पाप दुख का अव्यवस्थित तो दुख की स्थिति बना देंगे तो वो पाप हो जाएगा और सुख की स्थिति अगर व्यवस्थित रूप में बनाते हैं तो वह पुण्य होगा फिर किसी भी प्राणी का उपकार करना सामान्य रूप से प्राणी के ऊपर दया करना है ये धर्म है तो अब दया करने से क्या होता है हम उसके सुख के लिए तत्पर हो जाते हैं मानसिक रूप से हम कोई उसकी दुख की स्थिति नहीं होने देंगे बल्कि सुख के लिए कुछ ना कुछ करेंगे छोटे स्तर पर करेंगे बड़े स्तर पर करेंगे तो अब यही क्या हो जाएगा एक मानसिक धर्म हो गया यद्यपि सभी प्राणियों के साथ कभी भी किसी का संबंध तो नहीं होगा तो संबंध के बिना किसी का उपकार तो हो ही नहीं सकता है लेकिन फिर भी कहा गया है ना आत्मवत्सर भूतानी सारे के सारे आत्मा अपने जैसे हो जाते हैं और सभी प्राणियों के ऊपर दया करते हैं सभी कोई के लिए कोई अधर्म नहीं करते हैं तो ये केवल मन से संभव होगा बस इसमें होगा कि जहां जहां दूसरों के साथ व्यवहार या संबंध बनता जाएगा ये वाला जो भावना है वहां वहां फलित होती जाएगी एक साथ सभी के साथ फलित नहीं होगी लेकिन नियम नहीं रहेगा कि इसी के साथ फलित होने देंगे दूसरे के साथ नहीं होने देंगे इसको उपकार की जो भावना है इसका तो करेंगे दूसरे का नहीं करेंगे वो बांध नहीं रहेगा उसमें पर होगा वो किसी किसी के साथ ही जिन जिन के साथ संबंध देशकाल में बनता जाएगा वहां वहां वो होता जाएगा उपकार और जब तक नहीं बना है तब तक उपकार नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में भी अब होगा कि सबके लिए हम कर रहे हैं पढ़ाना लिखाना उपदेश या कोई भी विज्ञान पुस्तक लेखन का ही काम है अब वो पुस्तक हम देंगे किसी के हाथ में तभी वो पढ़ेगा और सभी को हम दे भी नहीं सकते हैं फिर भी हम कहेंगे सबके लिए कर रहे हैं एक सार्वजनिक उपकार है ये तो वो नियम उसी रूप में लागू होगा जो जो संबंध बनता जाएगा कालांतर में जैसे जैसे वो कभी भी बनेगा जा करके तो उस रूप में वो फलित होगा लेकिन यहां भावनात्मक रूप में हमने समन्वय बना लिया मन से पूरे के जितना भी हो सकता था बौद्धिक रूप में हम समन्वय सभी को स्मरण करके विषय में बना करके वहां हम जोड़ देते हैं ये उसके लिए भी हो जाएगा उसके लिए भी यानी कहीं बाधक स्थिति नहीं है तो ऐसा कोई भी जो कर्म होगा लेने का देने का कोई सामान बनाते हैं कोई यंत्र बनाते हैं उसमें भी यही नियम लागू हो जाएगा कि कहाँ पर ये हानिकारक नहीं होगा अगर उसमें भी बनाएंगे अगर एक नियम विशेष से यानी इस रूप में वस्तु का उपयोग किया जाए तो कहीं हानिकारक नहीं हो गया अब यही एक सार्वभौम धर्म हो गया लेकिन अगर उसमें दिखता है कि यहां प्रयोग किया जा सकता है यहां इसका नहीं किया जा सकता है उसी आधार पर तो वो सार्वभौम नहीं बनेगा तो ऐसे ईश्वर का क्या होता है इसे, इसको इसी को धर्म कहते हैं ईश्वर के द्वारा क्या होता है जितने भी जीवात्माएं हैं या वस्तु प्राणी है सभी का उसके पास ज्ञान होता है इसलिए सभी के आधार पर वो नियम बना लेता है हर समय कि ये कर्म करेगा तो किसी को भी दुख नहीं होगा बाधा नहीं होगी इसलिए अब वो वो नियम ही धर्म बन गया बनेगा इसलिए ईश्वर के द्वारा जो विधान किया गया है जितना भी वो सारा का सारा सार्वजनिक होता है हर समय वो पूरे की ये, मतलब दृष्टिकोण रख के बनाता है वो इसलिए केवल ईश्वर वाला ही नियम धर्म बनता है और कोई नियम धर्म नहीं बनता है वो नियम का कहीं का भी अपने एक देसी नियम तो बनेंगे धर्म नहीं बनता है वो मनुष्यों के विधान धर्म नहीं बनते ईश्वर के उस धर्म के अनुकूल होने से ये धर्म बनते हैं बनते तो हैं मनुष्यों द्वारा तो ये भी जो कुछ करेगा, लेकिन ये उसका एक अंश होता है वास्तविक में धर्म ईश्वर वाला ही बनेगा और वो भी इसीलिए बनता है कि वो सभी का पूर्वा पर देखता है कौन काम किसके अनुकूल प्रतिकूल और किस मात्रा में कितने अंश में किया जाना चाहिए ऐसी मात्रा का निर्धारण करने से ईश्वर के द्वारा आप जो भी किया जाएगा वो धर्मा धर्म होगा जहां दुख की स्थितियां लगता है सभी के दृष्टिकोण से ईश्वर तो उसको पाप बता दिया उसने इसलिए धर्मों का जो करने वाला है पहली बात वो होता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है इसका निर्धारण जो होता है ईश्वर के द्वारा ही होता है तो अब उसने इस निर्धारण के द्वारा मतलब एक व्यवस्था दे दी ये काम करो और ये काम नहीं करो कृष्ण क्या है वो मंत्र अक्षय मा दिव्य तो अब उसने क्या किया सीधा सीधा विधान कर दिया कि से से मत खेलो, खेती करो ऐसा काम करो जिससे कोई निर्माण होता है वो तो ठीक है उद्योग में आएगा लेकिन जिससे कोई निर्माण नहीं होता है न निर्माण में रक्षा होती है अब वो कर्म नहीं पुरुषार्थ नहीं है जुए में क्या होता है कोई नया निर्माण नहीं होता है उसमें वो पैसा अन्य ढंग से बना हुआ है अब वो केवल बुद्धि मात्र का है वहां उस बुद्धि से कुछ व्यवस्था नहीं बनती है इसलिए वो उचित कर्म नहीं है क्योंकि सीधा नया निर्माण भी हर कोई नहीं करेगा पैसे का निर्माण या वस्तु का निर्माण और जैसे बैंक वाले हैं बैंक वाले भी बैठे ही रहते हैं ना और क्या करते हैं ये पैसा तो बनाते नहीं है लेकिन सबसे अधिक पैसा होता है इनके पास पर वहाँ क्या है वो एक व्यवस्था बनाते हैं अर्थ की रक्षा जो कर रहे हैं ना वो सबसे बड़ी चीज़ है वो रक्षा करते हैं इसमें ये एक नया कर्म अपने आप में है उत्पन्न करने वाला सामान को खेती करने वाला अन्य कोई जो होता है उद्योग करने वाला वो पैसा उत्पन्न करके सुरक्षा नहीं कर सकता है उसकी और रखते हुए भी उतना घर में एक ही व्यक्ति सारा पैसा रख ले तो अब क्या होगा उसके काम का तो रहता नहीं है पैसा फिर तो अब दूसरे के हाथ में जाने से क्या होता है वही पैसा दूसरे के काम में आता है तो ऐसी एक रक्षा और व्यवस्था बनाने के कारण वो भी बैंक वाले का भी एक कर्म हो जाता है नहीं तो वो पैसा नया नहीं उत्पन्न करता है कभी नया पैसा तो उद्योग वाले ही करेंगे वस्तु जो बनती और पैसा अपने आप में कुछ नहीं होता है रुपया क्या है एक मान्यता है वास्तविक संपत्ति तो साधन ही होते ना। है ना वो इसीलिए मनुस्मृति में यह कहा ना वास्तविक में दान क्या है आपका एक श्लोक है वो तो दान के लिए आया? यानी अर्थ क्या चीज होती है अर्थ वो होते हैं जिससे सीधे सीधे जीवन बचता है सुरक्षित होता है उसको अर्थ कहते हैं धन गौ है हिरण्य है अन्न है, है ये सब चीजें वस्तुएं जो है ये ही धन है पैसा से जीवन बचता नहीं है पैसे से तो भोजन खरीदेंगे तब खाएंगे ना भूख लगी और पैसा क्या करेगा पैसा से हर समय दूसरे साधन खरीदने के बाद तो वास्तविक धन वो होता है यानी सीधा सीधा जो हमारे जीवन को बचाता है वो धन है लेकिन उस धन की पैसा क्या करता है विनिवय करता है व्यवस्था करता है ये तो व्यवस्था करने के कारण ये धन है वस्तुतः धन नहीं है वस्तुतः धन तो वही होगा जिससे सीधा जीवन जीते हैं वो अन्न है जल है वायु है ये सब वस्त्र हैं, भवन भूमि जो भी है वास्तविक में धन ये है गौ है पशु है जो है ना वस्तुतः धन इसका नाम है सोना चांद सोना भी धन नहीं है सोना धन वहाँ है जैसे, जैसे उसका अब वो आभूषण पहनते हैं अब आभूषण के रूप में अगर वो हमारी कोई क्या गुण को बढ़ाता है रोग को हटाता है उस स्थिति में तो वो धन है या फिर जैसे काम लेते हैं यहां पर काम हमारा निकालता है वहां जाके धन है वो ईंट के रूप में रखा हुआ सोना धन नहीं है वो केवल अर्थ की एक व्यवस्था का लक्षण है वो बना हुआ वहां वो धन नहीं है धन का मतलब सीधा जो धन दधाती। जीवनम दधाती थी धनम धन की जो को धारण करने जीवन को जो तत्व तो धारण करते हैं उसका ही नाम धन होता है तो बहुत वास्तविक धन वो होगा लेकिन अब उसकी व्यवस्था करने के उसके निमित्त है उससे संबद्ध वस्तुएं भी गौंड रूप में भी धन कहे जाते हैं तो रुपया पैसा आदि यही सब होता है आज जो रुपया यहाँ चलता है हो सकता है सरकार यदि बदल जाए कोई विशेष वो बदल सकता है पैसा इसकी मान्यता हट जाए कम अधिक होते रहते हैं ना पैसे के भी मूल्य घटते हैं तो किस आधार पर दूसरे आधार पर घटते हैं अपने आप में नहीं घटता है ये वो वस्तुओं के आधार पर ही जिसके यहाँ कुछ नहीं उत्पन्न होगा किसी देश में अब उसके पैसे का मान्य नहीं होगा वो दरिद्र हो जाएगा लेकिन जिनके यहाँ बहुत चीजें उत्पन्न होने लग जाएगी अब उसके पैसे का मूल्य बढ़ जाएगा तो ऐसे वो एक मापक चीज है तो ऐसे ही क्या होता है मत कहने का मतलब जितने भी कर्म एक समन्वयात्मक स्थिति में जो बनते हैं वो धर्म हो जाता है उस काम को करने वाला व्यक्ति धार्मिक होगा फिर तो ईश्वर सबसे पहला क्या होता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है इसकी व्यवस्था करता है उससे अब क्या होगा पता चल गया अपने को ये करना है और ये नहीं करना है ऐसे पता ही नहीं चलेगा करने का क्या है नहीं करने का क्या है तो छोड़ेंगे क्या और पकड़ेंगे क्या तो छोड़ने पकड़ने में सबसे पहला कारण है कि वो उसकी व्यवस्था देता है ईश्वर। जान लेने से अब क्या होगा हम उसको छोड़ देंगे तो एक तो इस रूप में छुड़ाता है सारे पापों का जितने भी पाप हो सकते हैं उसका निर्धारण ईश्वर के द्वारा होने से अब वो निषेध कर दिया उसको नहीं करना चाहिए तो अब हम जान लेंगे उसको तो अब छोड़ देंगे तो इस रूप में सारे पापों को वो छोड़ाने वाला है लेकिन अभी क्या है एक व्यवस्था दी है उसने दूर से हाथ पकड़ के करने वाला नहीं है लेकिन छोड़े जाएंगे उसी के कारण अगर उसने निर्धारण नहीं किए होते ना कि ये नहीं करना है तुम्हें तो फिर छोड़ने के कर्म वो नहीं बनते तो एक तो इस रूप में वो छोड़ाने वाला है प्रथम दूसरा छुड़ाने वाला है वो पाप इस प्रकार से कि जो भी पाप हम करते हैं हर समय विवस्थता की स्थिति में करते हैं बाधित होते हैं दुखी होने लगते हैं सामर्थ्य हमारी कम हो जाती है ऐसी स्थिति में हम पाप करते हैं जितने भी पापी होंगे कहीं पर भी होंगे सभी न कोई न कोई वो बाधित होने के कारण करता है पाप तो बाधा की स्थिति क्या होती है आनंद या सुख की न्यूनता सुख हमारा सुरक्षित है आनंद हमारे पास है तो हम बाधित नहीं हैं और बाधित नहीं हैं तो पाप नहीं करेंगे तो इसलिए व्यक्ति क्या और ये पुण्य या सुख देना आनंद देना ये सबसे अधिक ईश्वर के हाथ में होता है तो जितना जितना सुख देता है या आनंद देता है हमको उतने उतने हम क्या होते हैं पाप से रहित होते जाते हैं अगर वो नहीं दे सुविधा नहीं दे सुख नहीं दे तो हम नहीं पाप छोड़ेंगे कभी भी तो दूसरी बात है सारे पापों की जो यानी मूल बाधक तत्व तो जो आनंद है सुख है ये ईश्वर के द्वारा ही हमको उपलब्ध होते हैं। तो जितनी अधिक मात्रा में यानी योगी व्यक्ति जैसे होता है या महात्मा जो होते हैं उनके कारण उनके पास और क्या होता है उनके पास यही सुख आनंद होता है सुख होता है उनके पास इस कारण से अब वो पाप को नहीं करते हैं, पकड़ते नहीं है एक लौकिक व्यक्ति क्या होता है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से कहीं न कहीं वो बाधित रहता है कोई भी सताता है कोई भी करता है लेकिन रहता वो बाधित है दुर्बल होता है या कुछ भी होता है तो उस बाधा के कारण क्या होता है पूरा निराकरण नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था कृत्य है जो नियम वहां पर उसको लांगता है वो सामर्थ नहीं है पूरा करने का तो वो अब वो पाप करता है तो दूसरा कारण यही होगा पूरी तरह से पापों को छुड़ाने वाले हैं अर्थात हमको आनंद पूर्ण आनंद देने वाले ईश्वर है पूर्ण आनंद देने वाले और पूर्ण ज्ञान देने वाले के कारण क्या होता है ईश्वर हमारे सभी पापों को छोड़ाने वाला है तो साधारण मनुष्य के लिए भी वो देता है आनंद ज्ञान देता है साधन सभी साधनों की उत्पत्ति करने वाला होता है इसलिए साधारण मनुष्य को भी पाप को हटाने वाला है और जो पित्र हैं पितरी हैं यानि कि धर्माचार्य ज्ञानाचार्य भौतिक वैज्ञानिक आदि जो ये लोग आते हैं पितर में आते हैं ये सब तो ऐसे लोगों के द्वारा अभी सभी क्षेत्रों में पाप होता है छोटा क्षेत्र है या बड़ा क्षेत्र है हर जगह कोई भी पाप से रहित नहीं होता है ना, हुआ है ना बास बास में। जी नहीं सकता है शरीर होता ही नहीं है ये तो चाहे योगी व्यक्ति है चाहे कोई भी होगा बिना पाप के नहीं रहेगा वो पाप करना ही करना होता है क्योंकि सामर्थ नहीं है पूरी तरह से या तो दिखाई नहीं देता है या कर नहीं पाते हैं सुरक्षा नहीं कर सकते चाहते हुए भी, भी बल नहीं होती है बुद्धि उस समय काम नहीं करती है अब अन्याय कर लेते हैं उसमें तो इस तरह से पाप सारे कुछ होते होते हैं तो सभी का है कि असमर्थता तो शरीर यानी जीवन जब तक रहेगा असमर्थता भी रहेगी वो तो असमर्थता रहेगी तो पाप होता रहेगा लेकिन पाप होता रहेगा तो दंड दुख भी मिलता रहेगा इसका ये अर्थ नहीं है कि होता रहेगा का मतलब उचित है ये नहीं है उचित भी स्वाभाविक है अनुचित भी स्वाभाविक है पाप भी स्वाभाविक है और पुण्य भी स्वाभाविक है हैं दोनों स्वाभाविक है। नित्य दोनों हैं। चोरी करना भी एक नित्य कर्म ही है ना सदा से है सदा रहेगा पूरा पाप भी नहीं कर सकता है दिन भर कोई कहे कि मैं केवल झूठ बोलूंगा एक दिन भी नहीं बोल सकता झूठ स्वाप को कह रहा हूं किसका पाप वो नहीं बोल रहा हूं किसका पाप स्वाभाविक ये नहीं कह रहा हूं पाप जो गुण है वो स्वाभाविक है प्रकृति के साथ होगा यानी जीवात्मा जो अल्पज्य है ना अल्प सामर्थ्य वाला है इस अल्पता के कारण प्रकृति के साथ जुड़ता है ये वहां प्रकृति के साथ जब सतुरज तम के साथ संबंध रहेगा इसका तो इसकी बुद्धि पूरी नहीं काम करती है और अगर इनमें दोष है रोग बीमारी आ गया तो भी बल इतना नहीं होगा ऐसे ही अन्य कई लोग मिल करके एक व्यक्ति को मार सकते हैं पीट सकते हैं दबा सकते हैं तो वहां भी दुर्बलता रहेगी इसमें तो ऐसी ऐसी स्थितियां कभी जाएगी क्या नहीं जाएगी ना सदा रहनी है ये स्थिति तो सदा रहने के कारण हटना तो है ही नहीं ये तो रहेगा यानी इसीलिए पुण्य भी रहते हैं और पापी रहने होते हैं लेकिन जीवात्मा के साथ नीति संबंध नहीं है पाप सदा रहने का मतलब यानी सदा करना चाहिए पाप एक क्षण भी करने का नहीं होता है वो रहेगा यहीं पर लेकिन करना नहीं होगा उसको नहीं, नहीं, एक शारीरिक कमी होती है एक मानसिक कमी होती है मानसिक कमी तो होगी उसको आदर नहीं मिलता होगा क्षुभ्ध होता होगा जैसे वो बहुत बलवान है किसी ने कहा बलवान नहीं है तू उसकी प्रशंसा नहीं करेगा स्तुति नहीं करेगा तो अंदर तो क्षोभ होगा ना उसको और वो क्षोभ को मिटाएगा तो बाधित तो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत तो उसको लोग क्या कहते हैं परमादरणीय बोलते होंगे ऐसा तो नहीं होगा अपमान तो खूब होता होगा उसका तो वो चिड़ करके करता होगा फिर मतलब मानसिक दुर्बलता तो है उसके पास शारीरिक हो जाएगी वस्तुओं की हो जाएगी लेकिन मन वाला कहाँ जाएगा वो तो नहीं मिल सकता ना किसी को आदर जो होता है सम्मान ये तो किसी के हाथ में नहीं लूटने का ये तो व्यक्ति डर से बोल देगा लेकिन पीछे तो बोलेगा ना फिर तो वो सभी तरह का चाहता होगा यानी धन से जैसे हो गया ना ये धन से तो व्यक्ति ने कह दिया ये धनवान हो गया तब वो सोचता होगा मेरे आदर्श की भी प्रशंसा करें ये मुझे हम तरह से सम्मानित भी करें वो नहीं मिलता होगा उसको तो अब बल के प्रभुत्व पर वो उसने उस सम्मान को भी खरीदना चाह या लेना लुटना चाह तो वो तो नहीं हो पाता है इसलिए उसने इससे अन्याय किए हैं पर था बाधित अंदर से वो मूर्खता अच्छा के कारण ऐसा किया कहते हैं इसको यानी आंतरिक है उसको उसको लगा हुआ अच्छा मुझे कह रही है ये ऐसे छोटे से काम मेरे से करवाइए मतलब वो, वो उसको नीचा दिखाना चाहा कि वो उसको उचित नहीं मानता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसको मुझे नहीं कहे यही छोटी सी बात के लिए बुद्धि उसकी खराब है यानी कि वहाँ पर उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है सुख दुख को नहीं पकड़ रहा है वो अपना केवल ऐंठ दिखाने के लिए यानी उसके सामने भी उसको अपना को बड़ा सिद्ध करना है छोटापन ना रहे उसमें इस बात की पूर्ति के लिए वो गलत कर रहा है वहाँ अन्याय कर रहा है संस्कार लेकिन है वो बाधित किसी न किसी रूप में वो बाधित है धन से बल से मान से भीतर संकुचित जो भावनाएं हो जाती हैं वो भी तो बाधित रहती है ना कैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको कोई कुछ कह नहीं रहा है लेकिन वो अपने मन में इतना उल्टा सोचा हुआ होता है वहां उसको संशय होने लगता है कि मेरी निंदा कर रहे होंगे वो अंदर ही अंदर दूसरा नहीं बाधित कर रहा है लेकिन है भीतर से अपने आप उसने बाधा खड़ा कर रखी है अच्छा, ये तो हाँ हाँ तो वो तो अपने मन में पहले सोचता रहता है उल्टा सीधा सोचता रहता है तो वो थोड़े सा लक्षण देखता है कि अच्छा क्योंकि इस स्थिति में और क्या किया जा सकता है भैया तो आप उल्टे सोच रहे हैं तो, तो किसी को पता ना चले यह भी ध्यान रखेंगे ना आप कहीं न कहीं इधर उधर होती है तो उसको झट एकदम से भय लगता है कि कहीं इन कुछ ना, कह दे ये। तो नोरी तो कर रही होंगे मन ही वस्तुता वो भरा हुआ होता है उल्टे विचारों से इसलिए वो शंका अधिक करता है ऐसी स्थितियों में क्या करना होता है यानी ईश्वर के द्वारा इनका निर्धारण किया गया है आप जितना जितना मतलब ज्ञान बढ़ाते जाते हैं और सुख की शांति की आपको उपलब्धि होती जाएगी तो अपने आप आपको लगेगा दूसरे से नहीं सताएं दूसरे को ना दबाएं ना सताएं ना ना दूसरे से आशा नहीं रखें ऐसी स्थितियां स्वतः बनती जाएगी अब जो कहा कि एनसस एनसा एनसा का मतलब होता है कि कुछ से अपनी यही मानसिक स्थितियां क्लेश है वो क्लेशों के कारण पाप होगा ऐसे उल्टे विचार हैं उल्टी हमारी बुद्धि है वो एक उल्टी मान्यता बना ली अब उस मान्यता उल्टी बनने के बाद काम तो होंगे ही होंगे उल्टे अच्छे काम होंगे ही नहीं उससे वो पाप का पाप है अब एक तरह से या पहले पाप को क्लेश ले हाँ पहले पाप क्लेश है उस क्लेश से अब दुख जो दुख दूसरे को दिया जाएगा तो अब उसका भी निदान यही उसका ज्ञान होगा निदान जो तत्व है क्लेश उसका हटाने वाला तत्व ज्ञान है वो तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर से होगी और कहीं से नहीं होगी मूल जो कारण होता है तत्व ज्ञान का ईश्वर होता है तो इसलिए पाप से जो पाप होने वाला है वो भी हटाने वाला ईश्वर ही है और मैंने जो किया दूसरे ने किया इन सब का मतलब होता है कि जो भी हम पाप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उसमें अगर हम चाहते हैं कि हटाना है इसको तो इसके लिए आलंबन के रूप में ईश्वर को स्वीकार करना होगा जैसे जैसे ईश्वर को आलंबन बनाते जाएंगे वैसे वैसे इन पापों से हटते जाएंगे क्योंकि ईश्वर का जो आलम्बन होता है अपने को सर्वथा समर्थता की ओर जोड़ ले जाता है प्राकृतिक जो आलम्बन होते हैं लौकिक आलम्बन होते हैं अपने को अस्थिर करने वाले होते हैं इसलिए वहां पर हमको समझौता है जो कुछ होता है अधिकतम स्थितियां बनानी पड़ती है तो अपने हटाने के लिए विद्वानों के लिए जो भी होंगे पाप होंगे जिन जिन का आश्रय ईश्वर बनता जाएगा उन उनके पाप उतने उतने कम होते जाएंगे हम्म सीधे सीधे मतलब ज्ञान से भी होगा और दूसरी बात है कि पापों को हटाने के लिए जैसे होता है अपने को सारा का सारा पुरुषार्थ पहले करना पड़ेगा हम क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञान कुछ करता नहीं है ज्ञान होने के बाद निश्चय भी करना पड़ता है अपने को अपने तो ज्ञान के आधार पर हम निश्चय करेंगे वो निश्चय होगा वो व्यवहार कराता है फिर हमारा जैसा निश्चय होता है व्यवहार हमारा वैसा ही होता है तो निश्चय का आधार जो होता है वो ज्ञान होता है तो कोई चीज अच्छी है या बुरी है ये ज्ञान होने के बाद अब निश्चय करना पड़ेगा कि इसको हमें करना है और इसको नहीं करना है तो उस निश्चय के काल में भी भयंकर दुख होता है अच्छे काम का भी निश्चय में भी दुख होता है हमको स्वीकार नहीं होता है अगर उसके विरुद्ध संस्कार मन में है तब निश्चय करते समय जो दुख होता है मन में उसका मूल कारण होता है उसके विरुद्ध संस्कार होते हैं या नहीं होते तो उस स्थिति में क्या होता है एक ही उपाय है सहन करना होगा उसको निश्चय के काल में संकल्प के काल में जो विरुद्ध स्थितियां दिख रही है ऐसा करूं कि नहीं करूं उस समय चुपचाप सहन करना होगा कि अब चाहे जितना भी दुख हो रहा है लेकिन इसको हम झेलेंगे इसको अगर झेल लिया तो संकल्प पूरा हो जाएगा नहीं झेलते हैं तो संकल्प नहीं होगा पूरा कोई भी पाप छोड़ना हो बुराई छोड़नी हो वो छोड़ने का जब काल आएगा तो संकल्प करना होगा उस काल में कष्ट होने लगता है मन में, उस कष्ट को आपने यदि सहन कर लिया तो बुराई छूट जाएगी नहीं किया तो नहीं छूटेगी फिर वो तो मूल कारण ये काम अपने को ही करना होता है ये ईश्वर नहीं करवाता है हाँ वहां ईश्वर वो वो ना वही मतलब होता है कि जैसे समुद्र किनारे हैं, अंदर हैं तो एक खंबा गढ़ा होता है ना बाहर? प्रकाश स्तम्भ तो अर्थात आदर्श आदर्श का काम वहां ईश्वर करेगा दिखेगा हाँ कि अगर ये पूरा हो जाता है तो मुझे ये दे देगा ये ये संतोष उत्साह भावना भी वहां रहनी चाहिए वो नहीं देखेगा तो संगम दुख नहीं सह पाएंगे क्योंकि दुख भी हम सुख के बदले में सहन करना चाहते हैं पहले तो वो ज्ञान के रूप में तो रहेगा लेकिन सीधा सीधा काम नहीं करता है उस समय सीधा सीधा यही करना पड़ता है जो होगा वो होगा से वहां पर यही स्थिति होती है कि अब हम अभी मर जाएंगे बस तो इस मर जाने की स्थिति को यदि पार कर जाते हैं तो एकदम से संकल्प पूरा हो जाएगा और बुद्धि उस विषय को अब पकड़ लेगी नहीं कर पाते हैं तो उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये काम सभी पापों में क्या होता है एक सामान्य नियम होता है यह जो भी बुराई है जितने भी पाप है उसके लिए पहले जानना जानने के बाद संकल्प करना और छोड़ने के लिए यही कष्ट उठाना होता है आप मन में क्या होता है सारी बुराइयों को छोड़ने का मूल कारण पहले मन में होता है यही छोड़ना होता है तो इसलिए ध्यान के बिना और प्रार्थना आदि के बिना प्राप्त नहीं छूटते हैं लेकिन इससे पूरे छूटते हैं समूलता जो बुराई छूटेगी वो केवल ध्यान से छूटेगी बाहर से नहीं छूटती है शारीरिक रूप में वाचनिक रूप में बुराइयाँ छोड़ सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं छोड़ती है वो क्योंकि मूल अंदर मन में होता है वो अंदर में जो जाएगा वो केवल वही प्रतिरोध से जाता है और अपने जो सूत्र में आया है ना वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना वो प्रतिपक्ष भावना और कुछ नहीं है उस जो कष्ट सहन किया जाता है बिल्कुल नहीं करना नहीं छेड़ना इसको ठीक नहीं है और विरुद्ध स्थितियां उत्पन्न करना वो प्रतिपक्ष भावना है वहीं पर ये तप की स्थिति आती है किसी भी बुराई को छोड़ने का संकल्प आपने ले लिया संकल्प यदि नहीं तोड़ रहे हैं तो तप शुरू हो गया वहीं से कष्ट शुरू हो जाता है जितने काल तक पकड़े हुए मन में भी है ना कि ये मुझे नहीं करना है पाप तो दुख होना शुरू हो जाएगा आपको तो उस दुख को जो सहन करना है वस्तुतः तो तो तो वही तपस्या कहलाती है वो तप है बुराई को हटाते समय विरुद्ध स्थितियां उत्पन्न होती है लेकिन उस काल में भी समझौता फिर भी नहीं करते मन से कर लिया तो तब बंद हो जाएगा फिर दुख की स्थिति नहीं रहती है तो तब भी बंद हो जाता है तो ऐसे ही <coughs> बुराइयों को छोड़ने के लिए अच्छाइयों को पकड़ने के लिए मन से संकल्प करते हैं वो जितनी देर काल रहेगा उतने देर तक दुख होगा और वो दुख तब समाप्त होगा जब पूरी स्थिति बन जाएगी अनुकूल संस्कार पर्याप्त आ जाएंगे तो दुख होना बंद हो जाएगा प्रतिकूल संस्कार भी हट जाएंगे वहाँ पर तो भी दुख होना बंद हो जाएगा और इस बंद होने के बाद फिर वो दुगुना उत्साह जो होता है शांति उत्साह सुख की स्थितियाँ उसके बाद उत्पन्न होती है और वहां से आदमी को फिर व्यक्ति को आत्मविश्वास होता है अब आगे वो नहीं करता है पाप करने के लिए ना करने के लिए या पुण्य करने के लिए अंदर आत्मविश्वास भी चाहिए आत्मिक बल उसी को कहते हैं आत्मिक बल नहीं है तो पाप नहीं छोड़ सकते वो आत्मिक बल वही होता है भीतर से उसको इतना अधिक उत्साह आनंद मिला हुआ होता है कि अब वो नहीं डर बाहर की परवाह नहीं करता है डरता नहीं है। कैसी भी विरुद्ध स्थितियां होगी तो ये वाली स्थिति ईश्वर के द्वारा मिलेगी अंदर जो वही बल की आनंद की जो स्थिति है तो ये स्थिति ईश्वर ही देते हैं इसलिए उनको कहा गया आप सभी पापों को छुड़ाने वाले हमारे हैं सभी पापों को छुड़ा दीजिए करते रहेंगे और पाप और ईश्वर छुड़ा देगा ये वाला अर्थ नहीं लेना है बस ऐसा नहीं छुड़ाता है कोई भी व्यक्ति कर रहा है और ईश्वर पकड़ के छुड़ा देगा जैसे माँ बाप छुड़ा देते हैं या गुरु डांट देते हैं ऐसा वाला नहीं ईश्वर के द्वारा होता है पर इन विधियों से ईश्वर के द्वारा होता है और पूरी तरह से जो पाप जाता है वो भी ईश्वर के ही कारण जाएगा बिना उसके नहीं जाएगा इसलिए कहा कि आप सभी पापों को छुड़ाने वाले है तो इस रूप में चलना चाहिए ये स्वामी जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं पुस्तक होने के बाद कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं हुआ करती है वो अकेले अगर प्रार्थना कर रहे होते ना तो वो तो उनके हो जाती है लेकिन जो कोई लेखक अगर लिख रहा है तो जब तक बात दूसरी के साथ नहीं जुड़ेगी वो नहीं लिखेगा इसलिए एक तो ये स्वामी जी की अपनी नहीं है तो यह है सामान्य स्थिति सभी की ऐसी होगी हम भी पहले विद्वान हैं फिर वह विद्वान बनते हैं तो जो कोई भी अविद्वान से विद्वान की स्थिति में गया है सभी के लिए होगा ये वाक्य अब होगा कि छुड़ाएगा कैसे जो अविद्वान होते हुए कर पहले जो पाप कर दिए वो कैसे छुड़ाएगा तो उसका होता है कि पाप का अपना एक स्वरूप था ना पहले किसी को मार दिया पिट दिया छीन लिया लूट झपट कुछ कर लिया वो एक कर्म विशेष बना ना उसका अपना एक स्वरूप है उसकी आवृत्ति आगे भी होनी है अगर उसको नहीं हटाते हैं तो उसी को दोहराएंगे पहले जो पाप होते थे वही आज होते हैं ना पाप नया थोड़े कोई बनेगा तो वही का वही है तो अब क्या होगा कि आगे आवृत्ति नहीं होगी तो आवृत्ति जो नहीं होनी वही उसका रुकना है पहले वाले पाप का रुक जाना है कि पहले यह करता था अब नहीं करता हूं क्योंकि अविद्वान की स्थिति में कुछ स्तर का पाप करेगा मोटे स्तर वाला विद्वान की स्थिति में और सूक्ष्म स्तर का पाप करेगा वो दोनों के स्तर में भेद रहेगा तो पहले वाला जान गया कि अब तो ऐसा होता है अब नहीं करूंगा तो वो पहले वाले छूट जाएंगे और आगे अधिक अनुमान आदि अधि करता है वो खूब संभावनाएं लगाता है तो आगे के पाप अभी रोके जा सकते हैं फिर विद्वान व्यक्ति ही अगला पाप भी रोकेगा बिना विद्वान हुए नहीं रोक सकता क्योंकि अगला उसको दिखेगा नहीं ना अभी जब दिखेगा नहीं तो रोकेगा कहाँ से तो इसलिए अगले और पिछले दोनों पापों को रोकने वाले होते हैं ज्ञान देकर के विद्वान ऐसे ले सकते हैं अभी ले सकते हैं अर्थ हाँ एक अनजाने में अभी पाप पता नहीं है उसका लेकिन उस रूप में पाप हो गया एक जानबूझ करके करते हैं और ये भी होगा कि कोई व्यक्ति किसी को पहले पता नहीं होता है या कम पढ़ा लिखा होता है उससे भी पता नहीं चलता है क्योंकि पाप पुण्य भी जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा ना उस स्तर पर पाप होते हैं पुण्य होते हैं